वान बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरु ओषो के अमृत प्रवचन एस ऐसा प्रवचन नंबर एक सौ नौ भाग चार महादानी अंकुट दूसरी परिस्थिति भगवान के तातविंश भवन में पांडु कंबल शिलासन पर बैठे समय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 तैहि वीतरागेशु दिन्नम हॉति महफल दोसानी खेतानी दोष दोसदोषा अयम पजा वीत वीतोषेशु दिन्नम होति महफल दोसानी खेतानी मोह मोहदोषा अयम पजा तस्मा हि वीत वीतमोहेशु दिन्नम होति महफलम दोसा दोसा दोसानी खेतानी इच्छा पजा। कश्या ही विगते छु दिन्नम होती महफलम खेतों का दोष है घासपात, खेतों का दोष है तरण इसी तरह प्रजा का दोष है राग इसलिए वितराग लोगों को दान देने में महाफल होता है खेतों का दोष है तृण इसी प्रकार प्रजा का दोष है द्वेष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 इससे यह मत समझना कि उसको कम मिला दस रुपए दिए थे तो हजार मिले हजार दिए तो दस हजार मिले दस हजार दिए तो लाख मिले कि करोड़ मिले तुम्हारे हिसाब में तो खूब महाफल हुआ लेकिन बुद्ध की विचार सरणी में वो महाफल नहीं है क्योंकि धन ही मिला ना एक रुपया दिया था करोड़ रुपये मिले तो भी मिला तो धन ही ना बाहर का दिया था बाहर का ही मिला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 और जिस भाव से दिया वह तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। किसको दिया जीसस भी बीज और खेत की बात करते हैं, वो कहते हैं किसी ने आके खेत में बीज फेंके कुछ बीज रास्ते पर पड़े रास्ता कठोर था पथरीला था बीज नहीं उगे कुछ बीज मैड पर पड़े उगे तो जरूर लेकिन मैड़ पर लोग चलते थे इसलिए उगे और मर गए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 जहां से लोग चलते हैं वहां डाल दिया कि ठीक ठीक भूमि खोजी दान अगर ठीक भूमि खोज कर किया जाए तो महाफलदाई होता है किसको दिया फिर किस भाव से दिया अंकुर को एक कुंजी हाथ लग गई तो वह देखता है धन देने से धन मिलता है यह तो बड़ा हिसाब सस्ता हो गया यह तो दुकानदारी हो गई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 ये फिक्री नहीं करता कि किस खेत में बीज पड़ रहे हैं इसको तो मिलने का राज हाथ लग गया इसलिए बुद्ध कहते हैं किसको दिया यह भी ख्याल में रहे और किन को देने योग्य है खेतों का दोष तरण जैसे खेतों में घासपात होगी हो वहां तुम बीजों को फेंक दो खराब हो जाएंगे घासपात खा जाएगी उन बीजों को पैदा भी होंगे तो बढ़ ना पाएंगे घासपात में खो जाएंगे ऐसे ही प्रजा का दोष राग रागी को दोगे तो तुम्हारा दिया हुआ खो जाएगा उसके राग को ही बढ़ाएगा जैसे किसी आदमी को तुमने रुपए दे दिए और वह वैश्यागामी है तो करेगा क्या रुपयों का वह वैश्या क्या चला जाएगा मैंने सुना है एक चर्च में एक परिवार कभी नहीं आता था तो चर्च की महिलाओं महिलाओं की समिति थी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 तो दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया और जंगल से बाहर आ गए क्योंकि लंगड़ा चल नहीं सकता था देख सकता था अंधा देख नहीं सकता था चल सकता था दोनों जुड़ गए अंधे ने लंगड़े को कंधे पर ले लिया तो लंगड़ा देखता रहा अंधा चलता रहा दोनों आंख से बाहर निकल आए लेकिन बाहर आके उनमें झगड़ा हो गया अक्सर ऐसा हो जाता आंख से बाहर आके झगड़ा होता क्योंकि वो ये कहने लगे कि मैंने बचाया तो छे वो कहने लगा मैंने बचाया तो छे मैं आ गया बीच में मारपीट हो गई पुरानी कहानी है, उन दोनों ईश्वर देखता रहता था ऊपर से कि कहा क्या हो रहा अब तो थक गया ऊब गया और अंधे लगड़ों को कब तक देखता रहे उसे बड़ी दया आई उसने कहा कि इन दोनों को ठीक कर दू जाके आया दोनों नाराज होकर एक दूसरे से अलग अलग झाड़ों के नीचे बैठे थे विचार कर रहे थे कि किस तरह अंधा सोच रहा था कि इस लंगड़े की आंखें किस तरह फोड़ दूं बड़ी अकड़ बनाए हुए आंखों की और लंगड़ा सोच रहा था इस इस अंधे की टांग कैसे तोड़ दूं तभी ईश्वर आया उसने पूछा पहले को उसने सोचा कि जब मैं अंधे से पूछूंगा कि तू कोई एक वरदान मांग ले तो वो मांगेगा वरदान की मेरी आंखें ठीक कर दो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 राग के द्वेष के इच्छाओं के घृणाओं के तृष्णाओं के जहर नहीं है फिर महाफल निश्चित है आज इतना ही